ो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु कृणाबुराशे को सुमति श्री में तुलसी पद्म पद्मणकशनमें यो तो हरि त्र गंगा यमारेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्था वसंति तक च्युतारसंग श्रुत भागवत पुराण नाराधि होतम् पुषण हुत मुखी नाम वृथा जन्म गराण बुलासृंदवाली जय श्रमल श्री चैतन्य चरतामृत में मुखार श्री महाप्रभु के सिद्धांतों का निष्कर्ष एक सन्यासी प्रकाशानंद जी के शिष्य हैं उन्होंने सब सभा को उस समय दिया और ये निर्णय किया निष्कर्ष के श्रीमंद महाप्रभु ने जिस सिद्धांत का अनुपण किया है अचिंत भेदा वह अचिंत भेदावेद सिद्धांत ही सब सिद्धांतों में मुकुटमणि सिद्धांत है और उसमें निर्दोष रूप में शास्त्र के वेद जी के जो वचन हैं उन वेद जी के सभी वचनों का सारांश उसमें स्थापित किया गया है तीन दिन से चार दिन से वो दर्शन की गलियारों में भटक रहे थे अब लीला कथा जो है उस लीला कथा का आगे वर्णन कर रहे थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दर्शन की कक्षा हो रही है परंतु अब लीला कथा जो है उसका आस्वादन लेते हैं छालीसवी प्यार में कह रहे हैं कि वेदांत मते ब्रह्म साकार निरूपण निर्गुण व्यतिर के तेहो है तो सवुण वेदांत मत में प्रकाशन जी के उन्हीं शिष्य ने उसमें निष्कर्ष रूप में कहा कि वेदांत मत में ब्रह्म का साकार निरूपण ही किया गया है निर्गुण कहने का तात्पर्य असंख्य अप्राकृत गुण वो भगवान में विराजमान है गुण रहित तो होना ये निर्गुण का अर्थ नहीं है निखिल गुणों से युक्त तो होना यही निर्गुण का अर्थ है तो निर्गुण व्यचने के तेव हित तो सवण तत्वतः निर्गुण जो है बुंदुर्गुण का तात्पर्य निखु गुण है यदि व्यतिरक दृष्टि से निर्गुण का वर्णन किया जाए तो अंत में सगुण की ही स्थापना होगी यदि व्यतिरक मुख से तुम जहां वर्णन कर रहे हो निर्गुण का सत का अर्थ असत प्रतियोगी है ज्ञान का अर्थ अज्ञान प्रतियोगी है आनंद का अर्थ दुख प्रतियोगी प्रतियोगी मैंने उल्टा दुख से उल्टा बोले ऐसा कहने से कोई नहीं होगा अंत में दुख प्रतियोगी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही और वो कुछ क्या होगा दुख नहीं है तो अपने आप ये बात से दो रही है कि वो सुख रूप होकर के ही होगा श्री जीव गोस्वामी जी ने इसको ही घट्ट कुटिया प्रभात न्याय कहा एक व्यक्ति अपने गाड़ा में माल भर करके रात को ही अधेरे में ही ये विचार करके निकले कि भाई आगे है चुंगी नाका और चुंगी नाके में चुकाना पड़ेगा हमको टैक्स वहां पर कोई आता नहीं है इसे जल्दी से गाड़ा में बैठ कर के और निकल जाओ टोल के ऊपर यदि कभी अपनी गाड़ी अपना आ, गाड़ी जल्दी से निकल जाए और टोल टैक्स नहीं देना पड़े तो तीस रुपया बच जाए चालीस रुपया बच जाए तो बड़ा आनंद होता है <laughs> <laughs> बहुत आनंद की प्राप्ति होती है <laughs> कि, कि चलो किसी ने रोका नहीं और निकल गए चालीस की प्राप्ति होती है <laughs> तो टोल बचाने के लिए टैक्स बचाने के लिए रात को जल्दी निकले कि आधे घंटे पहले ही निकल चलो और वहां पर कोई आए उसके पहले ही टैक्स बच जाएगा और बच जाएगी परंतु तो आते आते आते आते चलते चलते रास्ते में देर लग गई जितना अंदाज था उसमें कहीं चूक गए। तो जैसे ही सूर्य प्रकाश हुआ तो कहा देख रहे हैं सूर्य का सूर्योदय दे हुआ देख रहे हैं कि ठीक टोल तो नागा के ऊपर ही गाड़ी खड़ी हुई है उसका नाम है घटकुट्टी प्रभात नहीं आए, तो ऐसे ही है शंकराचार्य ने जो सिद्धांत निरूपण किए वहां पर वे कहीं खुद ही फंस जाते हैं और जिस चीज से बचना चाहते हैं, वो ही कहीं स्थापित अपने आप करनी ही पड़ती है बात तो वही है सगुण को तो निषेध करने का प्रयास किया सगुण कहने से ब्रह्म कहीं सीमित नहीं हो जाए ये उनको भय था परतु तो कहीं ना कहीं आएगा ही यदि असत नहीं है तो क्या है तो कुछ न कुछ तो होगा सत तो आएगा ही तो सच आनंद इनका जो यथार्थ रूप है वो यथार्थ रूप भी सामने आएगा ही आएगा तो वेदांत मत में ब्रह्म साकार निरूपण किया गया निर्गुण व्यचरे के अब यदि निर्गुण व्यचरे के द्वारा निर्गुण इसका अर्थ निर्गुण ये सिद्ध करेंगे तो निर्गुण कहने पर भी जो वस्तु बचेगी वो सगुण ही होगी तो सगुण को हम ताल नहीं सकते हैं, हैं। यह कहने का तात्पर्य निर्गुण हो है तो सगुण निर्गुण का निषेध करने पर सगुण की ही सिद्धि होगी परम कारण ईश्वर केहो ना ही मांगे कोई कोई ऐसे हैं जो कि ईश्वर को परम कारण नहीं मानते हैं सांख्य मीमांसा आदि जो दर्शन हैं वो ईश्वर को सर्व कारण नहीं मानते हैं केवल निमित्त कारण मानते हैं परम कारण नहीं मानते परम कारण माने उपादान कारण नहीं मानते हैं कारण दो प्रकार के कारण तीन प्रकार के एक उपादान कारण संवाहि कारण दूसरा असंवायिक कारण तीसरा निमित्त कारण तीन प्रकार के कारण हैं। संवाही कारण किसे कहते हैं संवाही कारण कहते हैं जो वस्तु अपने आप का विकार न करते हुए दूसरी वस्तु बन जाए उसका नाम है संवाही कारण समेत कार्यम उत्पद्यते तत्संवाई कारण जो स्वयं ही कार्य के रूप में परिणत हो जाए जैसे मिट्टी ही कार्य के रूप में परिणत हुई उसको हम संभाई कारण कहेंगे असंभा कारण किसको कहेंगे कि संभाई कारण में जो गुण हैं उनको हम असंभा कारण कहेंगे जैसे लाल रंग का यदि सूत है तो जो कपड़ा बनेगा वो भी लाल रंग का बनेगा तो संबाई कारण के जो गुण हैं उनको असंबाई कारण कहा जाएगा नीले का सूत है तो कपड़े का रंग भी नीलाई होगा तो जो किसी दूसरे कार्य के रूप में परिणत हो उसको हम संबाई कारण कहेंगे जिसमें अयुद्ध सिद्धता हो तावे वा द्वयो। द्वयो एको अपराश्रत मेवावत जो वस्तु स्वयं नष्ट न होती हुई और दूसरी वस्तु का आश्रय लेकर के स्थित हो उसका नाम है संबाई कारण दोबारा सुन ले वस्तु स्वयं नष्ट नहीं हो रही है और दूसरी वस्तु के रूप में परिणत हो रही है उसको हम संवाई या उसको हम उपादान कारण कहेंगे जैसे मिट्टी नष्ट नहीं हो रही है और कुल्हड़ के रूप में प्रकट हो रही है जैसे सोना नष्ट नहीं हो रहा है और कुंडल और कले के रूप में प्रकट हो रहा है उसको हम संबाई कारण कहेंगे संबाई कारण है, उपादान कारण है, एक बात क्या तो यह संवेतन कार्य उत्पद्य तसंबाई कारणम जो अपने आप को नष्ट करना करते हुए दूसरे रूप में प्रकट हो उसका नाम संबाई कारण है या उपादान कारण है उपादान कारण में जो गुण विद्यमान हैं उन गुणों को हम असंबाई कारण कहेंगे जैसे सूत का जो नीला रंग है वह असंबाई कारण है और नीले सूत से नीला ही कपड़ा उत्पन्न होगा लाल सूत से लाल ही कपड़ा उत्पन्न होगा तो संवाई कारण में स्थित उपादान कारण में स्थित जो गुण हैं, वे कारण कहलाएंगे जो न संवाई कारण हो न असंवाई कारण हो परंतु कारण हो उसको हम निमित्त कारण कहेंगे जैसे कुम्हार निमित्त कारण है अब कुम्हार घड़े के रूप में परिणत नहीं हो रहा है घड़े के रूप में परिणत हो रही है मिट्टी जो जुलाहा है वायक वो कपड़े के रूप में परिणत नहीं हो रहा है कपड़े के रूप में परिणत हो रहा है रॉ मटेरियल सूत वो कपड़े के रूप में परिणत हो रहा है परंतु जो की जरूरत है कुम्हार की जरूरत है तो जो कारण तो है परंतु स्वयं परिणत नहीं हो रहा है उसको हम निमित्त कारण कहेंगे इसी तरह से एक गौरव निमित्त कारण है देश और काल क्वांटम थ्योरी के अनुसार आधुनिक में भी देश और काल उनको भी कहीं कारण माना गया देश और काल वो भी निमित्त कारण होकर के विराजमान है तो यहां पर ये कह रहे हैं परंतु तो वेदांत ये कह रहा है कि भगवान उपादान कारण भी हैं, भगवान निमित्त कारण भी हैं, भगवान आप संवाई कारण भी हैं, असंवाई कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं। जैसे कि मछली मकड़ी का जो जाला उसका मकड़ी उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है जाला को बनाने के लिए वो अपनी लार से ही जाला बना रही है इसलिए रॉ मटेरियल भी कहीं बाहर से नहीं लाई उसका अपना शरीर ही अपने लार ही उसका रॉ मटेरियल होकर के विराजमान है उपादान कारण भी है और वो उसको बनाने वाली कर्ता भी वही है तो मशीन मैकेनिक और मैटर तीनों एक होकर के विराजमान उसका नाम है उपादान कारण ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण और भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह स्थापन किया है कि परम कारण के हो नहीं माने कुछ कुछ लोग हैं जो कि ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं उपादान कारण नहीं मानते हैं ईश्वर निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं है क्रिश्चियनिटी ईश्वर को निमित्त कारण मानती है जगत का रचनाकार मानती है परंतु ईश्वर ही जगत बना ऐसा नहीं मानती है इस्लाम जगत को ईश्वर को निमित्त कारण मानता है जगत का परंतु स्वयं ही जगत बना ऐसा नहीं मानता है सांख्य ईश्वर को निमित्त कारण मानता है स्वयं ही जगत बना ऐसा नहीं मानता है प्रकृति से जगत को बनाया गया मिट्टी अलग है कुम्हार अलग है परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत तो मत को स्थापित करते हुए यह स्थापित किया कि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है वही संवाई कारण है वही असंवाई कारण है वही निमित्त कारण है संवाई कारण माने सूत कारण माने सूत का रंग और निमित्त कारण माने जुलाहा साथ ही साथ में जुलाई की मशीन ये सब निमित्त कारण हो गए महाप्रभु ने ऐसा नहीं माना स्वस्थापे पर मते खंडने और जो लोग हैं वे अपने अपने मत का स्थापन कर रहे हैं पर मत का खंडन कर रहे हैं प्राते दर्शन हईते तत्व तो नहीं जानी इस प्रकार दर्शन जो हैं वो छत्व को का वर्णन नहीं कर सकते हैं मूल तत्व का यह पता नहीं लगा पाए जबकि श्रीमद महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मूल तत्व श्री कृष्ण है वे उपादान कारण भी हैं निमित्त कारण भी हैं और असंभाई कारण हो करके भी विराजमान हैं संभा कारण है मान जो वस्तु अपने आप का नाशन करते हुए दूसरी वस्तु के रूप में परिणत हो उसको हम कहेंगे अयुत् जिनमें अयुत सिद्ध संबंध हो उनको कहेंगे संबाई कारण जिनमें आयुसि संबंध ना हो उसको हम कहेंगे निमित्त कारण मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई उसकी तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई कितना भी कहता रहे टर्मोलॉजी अलग अलग है भाषा उसकी निमित्त कह दो तो ओ, वो माने कारण कह दो आ, संभाई कारण असंभान का मान माने तो दार्शनिकों की भाषा है अपनी मोटी मोटी समझ में जो आना चाहिए वो मोटी ये कि मिट्टी कुम्हार और चाक ये तीनों एक ही वस्तु हैं ईश्वर के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है तो ये छ दर्शन तत्व नहीं जानते हैं हम तो उसे ही सत्य मानेंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ईश्वरी जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ये ही वेदांत की परिभाषा वेदांत किसको कहेंगे बोलो जहां पर अभिन्न निमित्त निमित्तोपादान जो माने उसका नाम वेदांत जो निमित्त को अलग माने उपादान को अलग माने कुम्हार को अलग माने मिट्टी को अलग माने उसको हम वैदिक तो कहेंगे परंतु उसको हम वेदांत तो नहीं कहेंगे वेदांत में ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है वह शक्ति के द्वारा जगत के रूप में अपने आप को परिणत करते हुए विराजमान हो रहा है इसीलिए महाभारत में कहा गया कि तरतो प्रतिष्ठा श्रुति ना मतम न पंथ तर्को प्रतिष्ठा तर्क की कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं है क्योंकि एक तर्क स्थापित किया कोई दूसरा तार्क आएगा पहले तर्क को काट देगा अपने नए तर्क को स्थापित कर देगा तीसरा आएगा उसके तर्क को काट देगा नया तर्क स्थापित कर देगा इसलिए तर्क को अप्रतिष्ठा तर्क जो है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है कुछ देर के लिए तर्क की प्रतिष्ठा होती है परंतु बहुत सारी जो थ्योरी हैं, वे सारी की सारी थ्योरी देखते देखते ही केवल सेट थोरीज हो गई थाकथित थोरी हो गई नया सिद्धांत आ गया और पुरानी जो थौरी है वे सब समाप्त हो गई विश्व का जितना भी आधारभूत जो भौतिक विज्ञान था वो ए एंडी एंड इनके ऊपर आधार था एक का मतलब है आर्कमेडिस जितनी भी समुद्र की और तैरने की थोरी है उनको थी तो कोई नहीं, थोड़ी नहीं। तो नहीं बनाई का जो सिद्धांत है कि एक वस्तु जितने अपने भजन के बराबर जल जो है उसको कहीं अलग हटा हटाती आर्कमेडिस दूसरी एन एन मैन न्यूटन गुरुत्वाकर्षण उसके आधार पर जितने भी सिद्धांत हैं वे सिद्धांत बने और डी का मतलब है डार्विन क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एलिमिनेशन ऑफ द बीक्स विश्व में अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा है डार्विन की जो थ्योरी है वो और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वही सर्वाइव करेगा जीवित रहेगा जो कमजोर है वो समाप्त होता है एलिमिनेट होता हुआ चला जाएगा तो विश्व की जितनी भी थ्योरी है भौतिक विज्ञान की वो मूल रूप में तो स्थापित रही केवल तीन थ्योरी के ऊपर ए एंड डी एंट जितनी भी समुद्र के जहाज की जो थ्योरी है वो सब चली कहीं ना कहीं आग पे और जितनी भी धरती में दौड़ने वाली जितनी भी गति है रेल कार ये सब चल रही है कहीं गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी के ऊपर और आकाश में उड़ने वाली ये थ्योरी है वो सब के सब कहीं ना कहीं जो डार्विन है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया उसके आधार पर कहीं चल रही है परंतु तो ये तीनों की तीनों देखते देखते सेट थ्योरीज हो गई ये सब उनसे कहां को कहा आगे बढ़ गया और ये सारी थ्योरी पीछे रह गई इसलिए जो महाजन यथा तर्क प्रतिष्ठा यहां पर प्रसंग चल रहा है तर्को अप्रतिष्ठा तर्क जो है वो प्रतिष्ठित नहीं होते हैं विश्व को प्रभावित करने वाली तीन विचारधाराएं रही तीन तो थ्योरी रही और तीन विचारधाराएं रही जिसने विश्व को सबसे ज्यादा प्रभावित किया एक थ्योरी रही वो कहीं कार्ल मार्क्स की थ्योरी समाजवाद का सिद्धांत जो कहीं अधिकार जो है वह बूढ़ के पास में आना चाहिए और कहीं जो उत्पादक वर्ग है उसका कहीं जो शोषित वर्ग या उत्पादक वर्ग है उसका अधिकार हो यह एक थ्योरी कहीं दी गई कार्लमार्क्स ने और उसने वैसे सिद्धांत को कहीं स्थापित करने का प्रयास किया कि समाज तीन भागों में बटा हुआ है पूंजीपति मध्य और श्रमित और वर्ग जो है उसका एक उसकी डिक्टेटरशिप उत्पादन के साधनों पर होनी चाहिए यह काल मार्क्स ने एक दी और इसने सारे विश्व को बहुत ज्यादा प्रभावित किया परंतु यह सिद्धांत कहीं चला नहीं और आज मार्च बाद कहीं अस्तित्व के रूप में विश्व में कहीं नहीं है जो तथाकथित मार्क्सवादी देश हैं वे भी बस वही वो जो मूल सिद्धांत है धन के उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग का अधिकार डिक्टेटरशिप श्रमिक वर्ग की यह कहीं भी संभव नहीं है विश्व में कहीं भी यह सिद्धांत कहीं नहीं चला दूसरा सिद्धांत जिसने विश्व की विचारधारा को बहुत अधिक प्रभावित किया वो था कहीं डार्विन की थॉरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एलिमिनेशन ऑफ द बीक्स शक्तिशाली की विजय शक्तिशाली की विजय में जो प्रवृत्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुई वही प्रवृत्ति कहीं जीवित रही बड़े बड़े डायनासोर हुए परंतु प्रकृति के साथ में अपने आप को स्थित रख सकने में बेसमर्थ नहीं हुए भले वे कितने भी शक्तिशाली थे परंतु वे सारी प्रजातियां समाप्त हो गई यदि उन्होंने अपने परिवेश के साथ में संतुलन नहीं किया तो भी सारी प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी विकासवाद का सिद्धांत डार्विन की जो थोरी है उसमें न्यूटन से निकली परंतु तो उसमें एक सामा, सामान्य सिद्धांत जो सर्वाइवल ऑफ द फटेस्ट या मत्स्य न्याय कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी ये समाज का नियम है परंतु तो ये एक शुष्ट नियम नहीं है ये कहीं प्रकृति में कहीं दिखने पर भी यह नियम कहीं सम्मान नियम नियम नहीं है सर्वदा से इस बात का प्रयास किया गया कि नहीं इस प्रवृत्ति को छोड़ा जाए तो एक था टाल का सिद्धांत दूसरा था डार्डिन का सिद्धांत वो ये कहता है कि जो प्रकृति से जुड़ करके नहीं चला वो व्यक्ति कहीं न कहीं समाप्त होता हुआ चला जाएगा हरिण की टांगें इसलिए पतली हो गई ताकि वह अच्छी तरह से दौड़ सके जो ऊंट या शत्र उसकी गर्दन इसलिए लंबी हो गई क्योंकि तो उसे अपने प्रवेश के साथ में कहीं न कहीं एडजस्टमेंट करना था बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो गई आज भी वो प्रक्रिया निरंतर निरंतर चालू है प्राय देखने में आता है कि जो मोर है अब दौड़ना ज्यादा जानता है चलता है उड़ना उड़ता कम है और हो सकता है कई लाख वर्ष बाद या कई हजार वर्ष बाद मयूर की ऐसी प्रजाति आ जाए जो उड़ना भूल जाए तो ये कहीं सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट प्रकृति के के साथ में अपने आप को करना अपने आप को मिलाकर के चलना ये एक अलग थ्योरी है तो ये थ्योरी भी इसने भी विश्व को बहुत अधिक प्रभावित किया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में व्यक्ति ने पुराने जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को छोड़ करके बड़ा लचर हो करके जल्दी से कहीं समझौता करने की जो प्रवृत्ति है उनको बहुत अधिक प्राप्त कर लिया और उनको प्राप्त करके जो दृढ़ सिद्धांत थे शाश्वत सिद्धांत थे उनको छोड़ करके उसने तात्कालिक सिद्धांतों के साथ में समझौता करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक अपनाई कुछ देर के लिए तो उसे बड़ी सफलता मिली परंतु तो बाद में जाकर के मूल सिद्धांतों को छोड़ने पर उसे कहीं मुंकी खानी पड़ी और तीसरी जो छौरी जो आज के युग की विचारधारा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली रही वो तीसरी छौरी रही फ्राय स्वप्न सिद्धांत ड्रीम थ्योरी फ्राइडे कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके तीन विभाग हैं, एक विभाग है चेतन दूसरा है अवचेतन तीसरा है अचेतन चेतन मस्तिष्क में एक पहरेदार है उस पहरेदार का नाम है ईगो अहम वह हमको उन कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है जो हमारे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप है या समाज जिनकी आज्ञा देता है परंतु हमारे हृदय में अनेक अनेक वासनाएं उठती हैं परंतु वो ईगो रूपी पहरेदार उन बासनाओं को कुचल देता है परंतु कुचलने के बाद में भी वे वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं वे कहीं अर्धचेतन और अवचेतन की कोठरियों में कैद हो जाती हैं, कुचल करके वहां डाल दी जाती हैं जेल। जब हम सोते हैं, उस वे है सप्रेस डिजायर वे ईगो के सोने पर हमारे चेतन मस्तिष्क में फिर से आ जाती हैं। और चेतन मस्तिष्क में आने पर कल्पना के साथ में मिलकर के वह स्वप्न के रूप में हमको दिखने लगते तो जिन वासनाओं को हमने दबाया था हमारे अहम ने हमारे व्यक्तित्व ने कि मेरा ये व्यक्तित्व ये वासना मेरा ये व्यक्तित्व समाज के अनुरूप नहीं है इसलिए खबरदार इन वासनाओं को कभी मैं आने नहीं दूंगा अपनी जवान के ऊपर भी व्यवहार में भी परंतु स्वप्न ने वे सारी दमित वासनाएं सामने आ जाती हैं और इसलिए फ्लाइट कहता है कि वे वासनाएं इतनी बलवान हैं कि किसी न किसी रूप में सामने आती हैं इसलिए उन वासनाओं को दबाओ मत उन उननाओं को खुला छूट दे दो और उसका परिणाम यह हुआ कि कहीं जो सेक्स की भावना है वो सबसे ज्यादा बलवान है वायलेंस और सेक्स ये दो अत्यंत अत्यंत बलवान भावनाएं हैं इनमें मुख्य रूप से काम की भावना वह इतनी प्रबल है और उसको कहीं समलिनेट करके उसका कहीं उदात्तीकरण करके उदा उदार रूप में उन वासनाओं को कहीं प्रस्तुत किया गया और उस दमित वासनाओं को दिखाने के लिए एक साधन आज के विज्ञान ने और दे दिया और वो साधन है मोबाइल और टीवी उनके माध्यम से बेडरूम तक वे एकांत के शयन के विश्राम के क्षणों तक वे वासनाएं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से घुसी और किसी न किसी प्रकार से सेक्स का उपयोग करके अपने उत्पाद को बेचने का एक माध्यम अपना लिया गया जहां सेक्स का कोई संबंध नहीं है वहां पर भी सेक्स को दिखा करके कहीं उत्पाद जो है अपने उत्पाद को बेचने का के आ गया व्यापारी के हाथ में यह एक साधन आ गया और वो उसका खुद खूब उपयोग करने लगा तो ये तीन जो विचारधाराएं थी इन तीन विचारधाराओं ने आज के जो मस्तिष्क है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया के उस उद्देश्य के अनुसार संघर्ष करो और छीन लो पूंजपति से पैसा छीन लो और इसके लिए वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल ये निरंतर हो गई और निरंतर निरंतर जो एक क्लास है वो दूसरी क्लास के साथ में युद्ध करते हुए विराजमान है और उसमें बस किसी तरह से मैं अपना प्रभुत्व स्थापित कर लू सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास में ही आ जाए और इसके लिए प्रयास हुआ और जो नीचे वाला वर्ग है उसने भी औचित्य उचित औचित अनुचित इनका विचार न करते हुए कहीं पूज्य पति और राजा के साथ में भी संघर्ष करना प्रारंभ किया और आए दिन तख्ता पलट की जो घटनाएं हैं वो हो गई किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकारें कुर्सी प्राप्त करो और जिस सीढ़ी से चढ़ करके आए हो उस सीढ़ी को हटा दो तोड़ कोई दूसरा नहीं आ सके तो ये कार्ल मार्क्स ने एक दिमाग को बदल दिया दूसरी डार्विन की जो थ्योरी थी उस थ्योरी के अनुसार सर्वाइवल ऑफ द फिटैश इसमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक इन अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए और अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त किए जाए इनके लिए प्रयास किया जाए इसके लिए व्यक्ति प्रस्तुत हुआ और उसमें उचित अनुचित का विचार छोड़ करके बस किसी तरह से शक्ति संपन्न बनने की सर्वाइवल ऑफ द दिटेस्ट बनने की सबसे ज्यादा शक्ति मेरे पास में आए और शक्ति आने के बाद में वो नहीं जाए तो वर्ग संघर्ष वर्ण संघर्ष के बाद में अपनी शक्ति को अर्जित करने के लिए प्रयास इसके लिए प्रयास हुआ और तीसरी जो चीज थी वो थी दमित वासनाएं उन दमित वासनाओं का उपयोग करते हुए किसी तरह से अपने ये सब चीज तीनों चीज मिल गई और अपने उत्पाद को किसी भी तरह से बेचा जाए परंतु श्रीमद महाप्रभु ने ये जो संभावनाएं थी उनको अपने उस सिद्धांत के द्वारा पहले से ही दूर किया तो महाजन तर्को प्रतिष्ठा तर्क ये कहता है कि तर्क की कभी भी प्रतिष्ठा नहीं रहती बलवान तर्क आता है तो पहला तर्क हट जाता है नास मतम भिन्नम वो कोई मुनि नहीं है जिसका मत भिन्न नहीं है धर्म से तत्व विहितम धर्म का तत्व गुफा के भीतर रखा है महाजनो ये निगत सपन था महाजन जिस मार्ग से जाए वही श्रेष्ठ मार्ग है भक्त मार्ग ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग है जो कि वर्ग संघर्ष की अपेक्षा सबके भीतर एक आत्मा विराजमान है इस ब्रह्मवाद को स्वीकार करेगा तो सबके प्रति जो प्रेम की भावना है उस प्रेम की भावना को कहीं धारण करेगा अतः वर्गवाद समाप्त हो करके कहीं प्रेम उसको आधार बनाया गया और जितना भी वैष्णव दर्शन है उस सारे वैष्णव दर्शन का आधार प्रेम ही है इसलिए कालमास का जो वर्ग सिद्धांत संघर्ष का सिद्धांत था उसका यदि कहीं कोई वास्तविक स्थाई उत्तर है तो वह ब्रह्मवाद है और उस ब्रह्मवाद के द्वारा सबके भीतर एक ही ब्रह्म विद्यमान है हम सब ब्रह्म की शक्ति होकर के विराजमान हैं इस भाव के द्वारा प्रेम जैसे स्थायी होकर के विराजमान हो सकता है वैसा कोई दूसरा उपाय नहीं है श्रीमद महाप्रभु ने जो रागानुगा मार्ग की स्थापना की उस रागानुगा मार्ग प्रेम मार्ग के आधार पर कहीं त्याग को बड़ा करके माना जाएगा वहां पर सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन यह मुख्य वस्तु होगी दूसरा जो सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसमें देह को ही सबसे बड़ा करके मानना इसका महाप्रभु ने निषेध किया और कहा उपाधि उपास्य नहीं है उपास्य आत्मा है और आत्मा को उपास्य मानने पर साधक का मैं उपाधि के प्रति वैराग्य और लक्ष्य के प्रति प्रेम ये दो वस्तुएं भक्ति मार्ग ने विशेष रूप से सिखाई तो जो डार्मिन का जो सिद्धांत था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में शक्तिशाली बनो मत से न्याय बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए इस न्याय को छोड़कर के स्वयं ही कृष्ण प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग इसका उपदेश श्री वृंदावन की जो उपासना पद्धति है वह विशेष रूप से देती है वैराग्य को ग्रहण करने के लिए और उसमें शक्तिशाली बनने की अपेक्षा समर्पण उसको जीवन का लक्ष्य माना गया और जो जो वैराग्य को प्राप्त किया जाएगा त्यो त्यों जो संघर्ष है उस संघर्ष का उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा और तीसरा जो था वो तीसरा था दमित वासनाएं वरना दमित वासनाओं का तात्पर्य है कि वासनाओं का त्याग करके उन वासनाओं का उदात्तीकरण करने की जरूरत नहीं है बल्कि प्राकृत वासनाओं का त्याग करके जो शाश्वत चिन्हय शक्ति की अंशरूपा भक्ति है शक्ति की सारांश रूप जो भक्ति है हैद्नि सारांश समित समित साफ रूप जो भक्ति है उस भक्ति को कहीं अपना करके यदि चला जाए तो भक्ति के द्वारा चिन्मय पदार्थ की प्राप्ति होगी चिन्मय सुख की प्राप्ति होगी जो सुख स्थायी होगा आज का सुख यदि उपकरणों के ऊपर स्थित है तो उपकरणों की स्थिति यह है कि जिसके पास में जितना है उसे उतना ही और चाहिए जब उतना मिल जाएगा तो उतना ही और चाहिए और इस प्रकार ये जो तृष्णा है वो बढ़ती बढ़ती बढ़ती चली जाएगी इस तृष्णा का कोई उपाय नहीं है इस प्रकार प्रेम फिर वैराग्य और सेवा प्रेम वैराग्य सेवा ये तीन रागानुगा भक्ति के जिन साधनों को श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके प्रदान किया सबके भीतर एक इष्ट विद्यमान है इसलिए सबके प्रति प्रेम की भावना वैराग्य माने देह की दैहिक ये उपाधि है इनका त्याग करके इनसे वैराग्य प्राप्त करके ईश्वर के प्रति प्रीति को धारण करना और सेवा माने देह को सुख देने के प्रयासों का त्याग करके मंजरी भाव धारण करके जो रागन भाव है उस रागान भाव को धारण करके प्रभु की सेवा करना इष्ट की सेवा करना ये प्रेम वैराग्य और सेवा श्री महाप्रभु का मत या वैराग्य प्रधान है वैराग्य का दर्शन करके श्री चैतन्य भगवान अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं ये एक सिद्धांत श्री महाप्रभु ने प्रदान किया और चेतन चत्यामृत ने ये प्रेम वैराग्य और सेवा ये तीन सूत्रों को प्रदान किया जिन तीन सूत्रों ने मन को विकट करने वाली वो जो तीन धारणाएं रही जो कि माया की तीन वृत्तियों को पोषित करने वाली थी कालमार्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत डार शक्ति, शक्ति को अपने हाथ में रखना और दूसरे को पैर से कुचल देना सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट एलिमिनेशन ऑफ द बीकोर मत बनो शक्तिशाली बनो इस सिद्धांत को कहीं दूर किया और दमित वासनाओं को भोगो और दमित वासनाओं का उपयोग करके शक्ति का संचय करो कहीं भुजाओं की शक्ति के द्वारा और कहीं मानसिक विकृतियां पैदा करके किसी भी चीज को सेक्स के साथ में जोड़ करके कहीं जो अश्लीलता है उस अश्लीलता का भी कहीं प्रयोग करते हुए अपने माल को कैसे बेचा जाए और उसके द्वारा कैसे अधिक से अधिक उपकरणों को अपने पास में संकलित किया जाए ये जो विचारधारा थी इन विचारधाराओं का उत्तर महाप्रभु ने बहुत पहले ये सिद्धांत जब आए उनके बहुत पहले श्रीमद महाप्रभु ने इन विचारधाराओं का उत्तर दे दिया जिन्होंने विश्व में अनेक अनेक तख्ता पलट कराए जिन्होंने विश्व में अनेक अनेक क्रांतियां उत्पन्न की इन तीन सिद्धांतों ने उन सिद्धांतों के विरोध में श्रीमत महाप्रभु ने जो अपूर्व से प्रेम वैराग्य और सेवा ये तीन सूत्र दिए इन तीन सूत्रों ने जीवन का बहुत बड़ा कल्याण किया इसलिए महाजनो ये नतः सपन्था महापुरुष जिस मार्ग से जाए वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है महाभारत में कहा गया कि तर्क प्रतिष्ठा तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है क्योंकि एक तर्क आएगा उसके स्थान पर दूसरा तर्क आ जाएगा उसको खंडन करके तीसरी थ्योरी आ जाएगी और पुरानी जो थ्योरी हैं जो आधारभूत थ्योरी हैं वे आधारभूत थ्योरी कहीं पीछे चलती हुई चली जाएंगे और उनमें नई नई जो थ्योरी है वो कहीं आ जाएंगी इसे तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है युक्ति की प्रतिष्ठा नहीं है श्रुतियां अनेक प्रकार की हैं कुछ श्रुति कर्म कांड को प्रधान करके मानती हैं कुछ ब्रह्म को प्रधान करके कोई भक्ति को प्रधान करके इनमें भक्तिपूर्ण जो श्रुतियां हैं वे ही मुख्य हैं। श्रुतो विभिन्ना नासव मुनि मतम न भिन्नम कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसका मत भिन्न नहीं हो एक मुनि एक मत को कहता है दूसरा मुनि दूसरे मत को कह देता है इसलिए मुनियों के मत भी भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में वाद विवाद के भीतर धर्म से तत्व महितम गुहाय धर्म का जो तत्व है वह गुफा के भीतर छपा हुआ है अतः महाजनो ये रतन था महाजनों ने जो मार्ग बताया वही मार्ग है और महाजनों में मुकुटमणि हैं श्रीमद महाप्रभु जिनने तीन सूत्र कृपा करके रागानवा भक्त मार्ग के द्वारा प्रकट किए मंजरी भाव के द्वारा तीन सूत्रों को कहीं प्रकट किया अपने इष्ट से अत्यंत अत्यंत प्रेम इष्ट के सुख के अतिरिक्त अन्य जो वस्तुएं हैं उनसे वैराग्य और तीसरी बात निस्वार्थ होकर के श्री योग सरकार की सेवा मेरा अपना स्वरूप है मैं हूं श्री किशोरी जी की दासी और मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल को सुख देना ये जो प्रेम सेवा का सूत्र है यह कृपा करके श्रीमद महाप्रभु ने प्रदान किया और ये प्रेम वैराग्य और सेवा अपने हाथ से सेवा करना सेवा करने में कहीं भी कोई न्यूनता नहीं कहीं भी कोई झिझक नहीं संकोच नहीं सेवा करने की प्रवृत्ति इसको धारण करना यही महापुरुषों का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होकर के दिराजमान श्री कृष्ण चैतन्य की वाणी अमृत की धारा है तेहो ये कहेन वस्तु से ही तत्व साफ श्री महाप्रभु ने जो वस्तु कही वही सार होकर के विराजमान है ये सब वृतांत शून्य महाराष्ट्री ब्राह्मण प्रभु के कहे सुखे सुखे कोरिलाम इन सब वाणियों को जब सुना वो महाराष्ट्री ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और श्री महाप्रभु के साथ में एकांत में वो वार्तालाप भी कर रहा है और महाप्रभु को ये सुनाने के लिए कि महाराज सन्यासी लोग भी आपके द्वारा दिए गए आर्ग्यूमेंट से आपके द्वारा जो तर्क और स्थापनाएं की गई उनसे श्री प्रकाशानंद जी का सारा का सारा जो पर है वह अत्यंत अत्यंत प्रभावित हुआ है और वे सबके सब आनंदित हैं इसलिए आपका बहुत बड़ा उपकार काशी के ऊपर हुआ है कि उन्होंने काशी के जो ज्ञानी थे उनको भी प्रेम वैरांग्य और सेवा राजमार्ग की सेवा जो साकार ब्रह्म इनकी उपासना और जो अचिंत भेदा भेद बात का बात का त्याग करके जो परिणाम बात उसकी स्थापना ये सर्व उपस्थित किया है श्री महाप्रभु से ऐसे बातचीत करते हुए महाप्रभु को सुनाने के लिए वो महाराष्ट्र ब्राह्मण बाद में भी आया कि महाराज सभा के बीच में आप जब उठकर के चले आए उस समय एक व्यक्ति ने पहले आपका परिचय दिया था और बाद में उसने निष्कर्ष रूप में जब ये कहा तो सब लोग अत्यंत आनंदित हुए हैं हेम काल्य प्रभु पंचनदे स्नान करी उस समय श्री महाप्रभु आप श्री पंचनद तीर्थ पंचनद घाट उनमें स्नान करने के लिए पधारे और श्री बिंद माधव उनका दर्शन करने के लिए पधारे ताशी में भगवान बिन्दु माधव के रूप में विराजमान हैं प्रयाग में वेणी माधव के रूप में भगवान विराजमान तो यहां पर बिन्दु माधव उन श्री बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए भगवान विशेष रूप से पधारे पथे से ही विप्रसव वृत्तांत कौेल महाप्रभु के साथ साथ चलते हुए महाराष्ट्री ब्राह्मण महाप्रभु से कह रहा है कि महारे जब आप सभा से लौट करके आ गए थे उसके बाद में एक व्यक्ति ने आपके सिद्धांतों को इस प्रकार कर सबके सामने निष्कर्ष रूप में कहा और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं चैतन्य ने जो सिद्धांत श्री कृष्ण चैतन्य देव ने जो सिद्धांत निरूपण किए वो सिद्धांत ही सर्वश्रेष्ठ है महाप्रभु श्री वेणी माधव ने श्री बिन्द माधव उन बिन्द माधव का दर्शन करके माधव सौंदर्य देख आविष्ट हिला अत्यंत अत्यंत आविष्ट हुए और अंग नेत आसे प्रेमी नाचिते लौ श्री बिन्द माधव भगवान के मंदिर के आंगन में आकर के भगवान उस समय नृत्य करने लगे आनंद पूर्वक भगवान ने श्री नृत्य किया है उस समय भगवान के चार भक्तगण एक, एक महाप्रभु के साथ में ही हैं वे भी महाप्रभु के साथ में नृत्य कर रहे हैं श्री चंद्रशेखर उस समय आ गए श्री परमानंद ये कीर्तनिया परमानंद ये भी आ गए तपन मिश्र और श्री सनातन गोस्वामी जी पन मिश्र ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनके पिता हैं तो ये भी महाप्रभु के आदेश से तब तक ढाका को छोड़कर के पहले ढाका में थे पूर्व बंगाल में वहां से छोड़कर के ये भी काशी आ गए थे तो उस समय चार जने मिलकर के नाम संकीर्तन कर रहे हैं हरे नमः कृष्ण यादव नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमत्सूदन महाप्रभु प्रायः हरे कृष्ण मंत्र का जप जप करते हैं तो संख्यापूर्वक करते हैं जहा संख्या पूर्वक नहीं है वहां श्रीमद महाप्रभु प्रायः अन्य अन्य जो श्री कृष्ण नाम मंत्र हैं उनका जप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र के विषय में ये कही पुरानी मर्यादा है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप महामंत्र का जप संख्यापूर्वक ही करना चाहिए अथवा संख्यापूर्वक कुछ जप करने के बाद में फिर शेष चलते चलते भी भन, भन करें। पुरानी परंपरा यही है कि जहां अखंड संगीतन होता था वहां पर भी संख्यापूर्वक ही हरे कृष्ण मंत्र प्राय संख्यापूर्वक ही किया जाता था अब इसकी बात अलग है तो एकदम ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है एकदम पक्का नियम तो नहीं है परंतु फिर भी ये एक शिष्टाचार है गुरु जी भी आदेश देते हैं कि भाई कुछ हरे कृष्ण मंत्र की माला तो आसन के ऊपर बैठकर के नियम पूरा करो जितना नियम है उतना तो माला लेकर के ही करो फिर बाद में जैसे है वो हरे कृष्ण मंत्र का भी उच्चारण करें परंतु श्री महाप्रभु कभी करते होंगे हरे कृष्ण मंत्र का भी परंतु अन्य जो मंत्र हैं उनको बिना संख्यापूर्वक महाप्रभु कर रहे हैं तो ये संख्यापूर्वक और बिना संख्यापूर्वक ये महाप्रभु के नाम जबकि ये पद्धति है तो जहां बिना संख्यापूर्वक कर रहे हैं वहां पर हरे नमः कृष्ण यादव नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन इस प्रकार भगवान के विभिन्न जो नाम हैं उन विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण मंत्र को तो एक वैदिक मंत्र था उस वैदिक मंत्र को हर एक अवस्था में नहीं किया जा सकता है इसलिए महाप्रभु ने उस वैदिक मंत्र को न लेकर के जो कल संतरे उपनिषद का जो मंत्र था उसको न लेकर के उन्होंने भविष्य पुराण में जो हरे कृष्ण मंत्र था उसको लिया वेद के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की वेद के मंत्रों को हम बदल नहीं सकते हैं एक मर्यादा का उल्लंघन होगा इसलिए कहीं कल संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण पहले हरे राम हरे राम राम नाम हरे हरे इससे मंत्र शुरू हो रहा था पर महाप्रभु ने वेद से मंत्र में लेकर के महाप्रभु ने श्री जो भविष्य पुराण है उस पुराण के मंत्र को विशेष रूप से लिया और पुराण के मंत्र का गायन कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं इसलिए महाप्रभु के ऊपर आरोप नहीं लगता है कि उन्होंने के मंत्र के साथ में की या वेद के की मंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया श्री महाप्रभु ने इस मंत्र को हरे राम से न कहकर के हरे कृष्ण से किया परंतु तो कहीं कहीं कल संतरण उपनिषद की पुरानी कोई कोई प्रतियों में कहते हैं देखने का अवसर तो नहीं मिला कि वहां पर हरे कृष्ण से ही शुरू हो रहा है तो ये पाठभेद भी कई जगत प्राप्त है इस बात को लेकर बड़ा विवाद है कि हरे राम से शुरू करें कि हरे कृष्ण से शुरू करें मंत्र या परंतु तो श्रीमद् महाप्रभु ने जहां भी निरूपण किए वहां पर हरे कृष्ण से ही मंत्र को प्रारंभ किया और उसमें वेद मंत्र की जो मर्यादा है कि अपवित्र स्थिति में उसका उच्चारण नहीं होगा इस मर्यादा का भी कहीं पालन श्रीमंद महाप्रभु करते रहे और जहां बिना संख्या पूर्वक अः श्रीमंद महाप्रभु नाम ग्रहण कर रहे हैं वहां बिना संख्या पूर्वक करते समय महाप्रभु ने बहुत सारे अन्य अन्य मंत्र हैं हरि हरे नमः यादवाय नमः नम इस मंत्र का या अन्य अन्य जो नाम हैं उन नाम धुनों का भी खूब धुन ख्रिशन, ख्रिशन, है कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव पा ऐसे अनेक अनेक महाप्रभु ने कृष्ण नाम रूपी मंत्रों का उच्चारण किया तो निष्कर्ष की बात ये कि पहली बात यह कि महाप्रभु ने वेद के मंत्र की रक्षा की मर्यादा की वेद के मंत्र की मर्यादा की रक्षा की और उन्होंने पुराण से मंत्र को ग्रहण किया फिर श्री हरे कृष्ण मंत्र उनका भी संख्या पूर्वक कर, जप करने का महाप्रभु ने एक स्थापना की और संख्या से पर होकर के भी श्री महापुर जो संख्या पूर्वक जब नाम हो गया उसके बाद में संख्या रक्षा हो जाए नियम रक्षा हो जाए तो फिर मुक्तकंठ से भी श्री नाम का उच्चारण किया जा सकता है परंतु यहां मुक्तकंठ से ही करना है वहां पर फिर दूसरे जो मंत्र हैं उन मंत्रों को पंत उच्चारण किया जाए श्री महाप्रभु संकीर्तन करते समय भी श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि कमर में भगवान श्री महाप्रभु गांठ लगी हुई एक कोधनी रखते हैं और उस कौधनी को बाएं हाथ से उसके मन का को सत सटकाते रहते हैं चाहते रहते हैं और दूसरी ओर वे उच्चारण करते हैं तो कभी उच्च संकीर्तन में भी महाप्रभु संख्या का कहीं न कहीं रक्षा करते हैं श्री रूप गोस्वामी जी के चैतन्य का जो चैतन्य चैतन्यष्टक है उस चैतन्य अष्टक में द्वितीय चैतन्य अष्टक में ये कहीं निरूपण किया गया कि आ, कमर में नाम नामगणना कमर में जो कोंधनी है उस कोंधनी की गांठों में नाम नामगणना करते हुए बिराजमान इसलिए भक्तगण प्राय अपने हाथ में चलते फिरते भी अपने हाथ में कहीं माला झोली रखते हैं और माला झोली में नाम करते हुए यथासाध्य साध्य चलते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो पद्धति है उसमें कहीं विरोध नहीं है कुछ नाम जो नियम का नाम है वो तो बैठकर के कहीं एक करेंगे नियम रक्षा करने के बाद में फिर यथा नाम गणना पूर्वक ही श्री महामंत्र का जप करना चाहिए ये है परंतु गणना के चक्कर में ये नहीं है कि कहीं नाम को छोड़ देंगे महाप्रभु ने स्वयं भी अनेक अनेक जगह गोपाल गुरु इत्यादि के द्वारा के चरित्र के द्वारा ये दिखलाया कि नाम गणना निरंतर निरंतर श्री महाप्रभु करते रहे पवित्र अपवित्र अवस्था में भी महाप्रभु जीव को पकड़ते हैं गोपाल गुरु वो बालक कहता है कि मरज आपने ये अपवित्र हाथ से जीव कैसे पकड़ ली बोले क्या करूं तुमने कल कहा था ना कि अपवित्र अवस्था में कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए आप क्या करते हैं ये जीव मानती नहीं है इसकी पकड़ हा गोपाल गुरु ने दूसरा प्रश्न किया कि यदि अपवित्र अवस्था में ही कहीं प्राण निकल जाए तो क्या नाम छोड़ देंगे महापुर बोले तुमने बिल्कुल सही कहा गुरु तो आज से तुम्हारा नाम गुरु हुआ गोपाल गुरु कहलाए फिर छोटे से बालक और उनको गुरु कह रहे, गोपाल गुरु कहकर संबोधित कर रहे और इस लीला के द्वारा महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंदिर का उच्चारण कहीं भी किसी भी स्थिति में किया जा रहा है इस प्रकार सब लोग महाप्रभु के उस नृत्य का दर्शन कर रहे हैं और श्री काशी में सब भक्तों के सामने श्रीमंद महाप्रभु ने ये नाम संकीर्तन किया और काशी नगरी उसको रसपूर्ण करके भक्तिपूर्ण करके स्थापित किया सिंधुता गौर हरी वो श्री बिहारी देवजू की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय